पूर्णमेष्यो शांक शराचार्येशेव मंत्र ईश्वर दुराग्ने विवेक चूड़ामणी दो सौ इकसठ श्लोक तक उस विचार हुआ मैंने मन में ब्रह्म भावना कैसी करनी चाहिए वो बता रहे हैं देहा भाव को भूल करके आत्मभाव कैसा करे उसके लिए यही चिंतन हमेशा चले इस चिंतन को बताते हैं श्लोक है निर्विकपकरम यक्षर विलक्षण परम निय सुखम निरंजनम ब्रह्म तत्वशी भाव आत्म मेरे निर्कल्पकक्षर यक्षर विलक्षण परम निय सुखम निरंजनम ब्रह्म तत्वशी भाव आत्मे निर्विकल्पकम कोई विकल्प नहीं कोई विशेष आकार नहीं निर्विकल्प उसको बोलते हैं आकार से रहित हस्तपाद आदि कोई आकार नहीं अन्पम अल्प नहीं है वो व्यापक है अल्प होता है परिचिन्न अन्पम माने व्यापकम अपना स्वरूप को ऐसा चिंतन करें आकार प्रकार से रहित और व्यापक और अक्षरम माने अविनाशी कभी नाश नहीं होता आत्मा का ऐसा यद क्षराक्षर विलक्षण परम कहा जो क्षर माने होता है नाशवान पदार्थ जो शरीर आदि और अक्षर शब्द से लिया गया है कारण जो प्रकृति हाँ। ये दोनों से विलक्षण है माने कार्य से भी विलक्षण है कारण से भी विलक्षण कार्य शरीरादि अब एक क्षर शब्द से कहा जाता है और अक्षर शब्द का अर्थ होता है प्रकृति दोनों से विलक्षण है आरंभ है नित्यम अव्ययम नित्य है और अव्यय कभी भी व्यय नहीं होता जैसे शरीर आदि घटना बढ़ना होता हो ऐसा नहीं है जिसमें अव्यय सुखम कभी भी नाश न होने वाला सुखरूप है निरंजनम अंजन माया आदि से परे है अंजन मानी माया उससे परे है ऐसा जो ब्रह्म है तत्वसी भाव तुम वही हो वही ब्रह्म की अपने मन में भावना करो आत्मनी भाव अपने में उसी की भावना करो अहम ब्रह्मास्मि, देह भाव को छोड़ो तभी शांति मिलेगी ऐसा यद विभातिशद अनेकदा भ्रमान नाम रूप गुण विक्रियात्मना स्वयक्रिय सदा ब्रह्म तत्वी भावयामनेदिभातिशदने भ्रमा नामगुण विक्रिया स्वयं स्वयम सदा तत्वी भाव यात्मी हेमवत स्वयं अभिक्रियम मकार छुटा हुआ है हेमवत स्वयं अभिक्रियम मकार चाहिए होना हेमवत स्वयं अभिक्रियम माने मविक्रियम ऐसा पाठ चाहिए और मकार छुटा हुआ है कद यद विभाति सद जो सत आत्म तत्व तो जो प्रकाशित होता है विभाति माने प्रकाशत है जो प्रकाशित होता है अनेक अध भ्रमाद वही आत्म तत्व अज्ञान के कारण से अनेक रूप से प्रकाशित हो रहा है वही है आत्मा शरीरादि रूप से जो प्रकाशित हो रहा है वही आत्मा भ्रमाद अनेक अधा विभाग भ्रम मन अज्ञान अज्ञान से वो आत्मतत्व अनेक प्रकार से है आत्मा किन्तु रूपांतर में दिखाई दे रहा है अज्ञान के कारण जैसे रज्जु अज्ञान के कारण रूपांतर में दिखाई देती है सर्प रूप में दिखाई देती है वैसे यहाँ भी है आत्मतत्व किन्तु भ्रम के कारण अनेक प्रकार से भास रहा है कैसा नाम नाम रूप गुण विक्रियात्मना यही अनेक रूप नाम रूप गुण क्रिया इत्यादि से भास रहा है आत्मा है किन्तु भिन्न रूप में शरीर आदि रूप में नाम रूप आकार उसके गुण और क्रिया के चार रूप में भाषित हो रहा है आत्मा है किन्तु अज्ञान के कारण रूपांतर में भाषित हो रहा है हेमवध स्वयं अविक्रियम किंतु वहां दिक्रिया नहीं होती है भाष तो रहा है शरीर रूप में किंतु जैसे सुवर्ण हेम मैंने सुवर्ण सोना जैसा होता है कुंडल आदि रूप में दिखाई पड़ता है किंतु सोने में कोई विक्रिया नहीं है सोना सोना ही है हेम बद स्वयं जैसे हेम होता है सोना कुंडल आदि अनेक प्रकार से भाषित होता है किंतु स्वयं सोने में कोई विकार नहीं है सोना जो कहते हुए जिस काल में आपको कुंडल आदि दिखाई पड़ता है उस काल में भी सोना ही होता है कोई विक्रिया नहीं है हे मत सोने के समान अभी क्रियम सदा कभी भी विक्रिया दिक्रि, को प्राप्त नहीं होता विकार को प्राप्त नहीं होता ऐसा आत्मतत्व है और तो सुवर्ण के समान है दिखता है अन्य रूप में किंतु रहता है वहां सुवर्ण सोना ही होता है दिखता है कुंडल मुद्रिका आदि रूप में किन्दु होता है सोना ठीक इसी प्रकार वो आत्मतत्व है आत्मा देख रहा है शरीरारी रूप से किंतु आत्मा में कोई विकार नहीं क्योंकि विवर्तवाद है परिणाम बाद में विकृति होती है विवर्तवाद में विकृति नहीं होती वस्तु तो कुछ और होता है रूपांतर में दिखता है विवर्तवाद को सहारा लेकर कहा सदा ऐसा है जो आत्म तत्व ब्रह्म ऐसा है तत् तत्व अशी तुम वही हो ऐसा स्वरूप वाले ब्रह्म तुम हो हाँ। आत्मनी भावया माने अपने मन में ऐसी भावना करो मैं निर्विकार हूं हाँ, अधिक्रिय हूं ऐसा ऐसी भावना करो ऐसा कहा आगे परम मलक्षण सत्यि सुखमन ब्रह्म तत्वी परम का आत्मलक्षणम सत्यचित सुखम अनंतम व्ययम ब्रह्म तत्वशी भाव यात्म यो परमात्मा जो ब्रह्म है माने जो ब्रह्मा अनपरम न विद्यते परम स अनपरम जिसके आगे कोई नहीं है उसको अनपरम बोलते हैं जिसके आगे हो वो अपर हो जाता है और न विद्य दे परम ऐश्य अपरम एश्य जिससे अलग कुछ नहीं है उसको अनपरम बोलते हैं जिससे कुछ भी नहीं है ऐसा पर कोई भी नहीं है ऐसा आत्मतत्व जो ब्रह्म है वह परात परम जो पर भी पर है संसार में सबसे पर होती है प्रकृति मूल कारण उससे भी पर है वो आत्मतत्व पर से भी पर।, पर होता है प्रकृति उससे भी जो पर है और उसके परे कोई नहीं है ऐसा जो आत्मतत्व है प्रत्येक एक रसम अंतरात्मा है एक रस एक स्वभाव में रहता है रज्जू में कोई भी कल्पना करो रज्जू अपने स्वभाव में रहते रज्जू कुछ बिगड़ती नहीं एक रस है वो आत्मा वो अधिष्ठान है उसी में कल्पना अज्ञान के कारण कल्पना हो रही है प्रत्येक एक रसम प्रत्येक स्वरूप है पर एक रस है सदा एक रूप रहने वाला है आत्मलक्षण उसका स्वरूप क्या है तो आत्मा स्वरूप हाँ। सबका स्वरूप होता है सबका स्वरूप कहा जाता है आत्मलक्षणम सत्यचित सुखम का सच्चिदानंद बोलते हैं ना सत्स्वरूप है वो चित्त स्वरूप है चेतन है और सुख स्वरूप है सत्य चित्त सुखम सत्य स्वरूप है सत्स्वरूप है चित्त स्वरूप माना चेतन स्वरूप है और सुख स्वरूप है अनंतम अव्ययम और कभी भी अंत नहीं होता है अविनाशी है वो अंत वाले को अंत बोलते ना अंत अनंत कभी अंत नहीं होता उस आत्म तत्व का अव्ययम कभी भी व्यय नहीं होता विकृति नहीं होती ऐसा तत्व है ब्रह्मा ऐसा ब्रह्म है तत्वसी आत्मनिभावया तुम वही ब्रह्म में हूं ऐसी मन में भावना करो शांति के माहौल चाहिए तो ऐसा करो ये कहा म आत्म स्वयं भाव प्रतिताुक्तििया संशयादिहितगमो भविष्य उतमीम आत्म थिता युक्ति भी संशयादिम कर तत्व निगमो भविष्यति उत्तम अर्थम ये पूर्वोक्त तो विषय जो पूर्व में बताया किस रूप से आत्मा भावना करनी चाहिए शरीर आदि से ऊपर उठ कर किस स्थिति में रहना चाहिए जिससे अनंत सुख की प्राप्ति होती है उत्तम अर्थम इमम जो पूर्वोक्त अर्थ है विषय है जिसके पहले जो कहा ब्रह्म के बारे में इमं आत्मनी स्वयं आत्मनी माने मनसी अपने मन में स्वयं को विचार करना होगा या अन्य के विचार से काम नहीं चलेगा मैं शरीर आदि से पृथक सचिदा मन आत्मा हूं ऐसे आत्मनी मैंने मनसी अपने मन में आत्मा शब्द कर मन मन में स्वयं भाव यिंतन करो अपने स्वरूप का चिंतन स्वयं को करना है उक्तम अर्थम इम आत्मनि स्वयं भावय आत्मनी माने मनुष्य मन में अपने मन में ऐसी चिंतन करते रहो वहाँ युक्ति भी है कहते हैं प्रतिता युक्ति भीर भावय प्रथित युक्ति भीर, भीर प्रसिद्ध युक्तिया है, है इसमें युक्ति जड़ जो होता है वो जड़ी होता है चेतन चेतन होता है शरीर जड़ है आत्मा नहीं हो सकता आत्मा चेतन है शरीर नहीं हो सकता ऐसा युक्ति प्रतिता युक्तिर या अपने बुद्धि से भी माने बुद्धि से प्रसिद्ध युक्ति के द्वारा मन में ऐसी भावना लाओ मैं सच्चिदानंदन परमात्मा हूं ऐसी भावना बनाओ कैसी भावना करो कहते संशयादि रहित क्या पता शास्त्र तो बोलता है मैं ऐसा ही हूं या शरीरी ही हूं ऐसा संशयादि रहित संशय विपरीय न हो विपरीत बुद्धि भी न हो संशय संशय आदि जो संशय जो होता है ना क्या पता शास्त्र तो बोलता है प्रमाण में संशया प्रमेय में संशया क्या पता शास्त्र सही है कि झूठ है संशय होता है आगे ज्ञान होगा नहीं और शास्त्र के द्वारा बतलाया जाता है जो प्रमेय आत्मतत्व तो, उसी में संशय हो ज्ञान नहीं हो पाएगा संशय आदि रहित शास्त्र में विश्वास करके युक्ति को लगा करके इस शरीर से अलग होने की चेष्टा करे संशयादि रहितम कराम्बक जैसे हाथ में रखा हुआ अंबु जल होता है वहां किसी प्रकार का संदेह नहीं होता कोई भी जुटला नहीं सकता ये जल है निश्चय होता है उसी प्रकार शरीर से पृथक में सचिता में आत्मा हूँ ऐसा निश्चय होना चाहिए कराम्बध कहा हाथ में रखे हुए जल के समान वहाँ कोई संदेह नहीं विपरीत भाव भी नहीं ये जल नहीं और कुछ है ऐसी बुद्धि भी नहीं होती है जल है कि नहीं है ऐसी बुद्धि भी नहीं होती है निश्चय होता है कि जल है हाथ में रखा हुआ जल उसी प्रकार इस आत्मा को शरीर से पृथक साक्षात्कार करके तेन तत्व भविष्यति ऐसा होने पर तत्व ज्ञान आपको होगा तत्व का ज्ञान होगा तत्वबोध भविष्य तत्व आत्मज्ञान तभी होगा शरीर से पृथक अपने को करने लगे तभी आत्मज्ञान होगा ऐसा कहा स्वोधमात्र पिशु तत्व विज्ञा सृपवर्च सैन्य तदात्मन स्थित इलापय सर्वदास्थितो शुद्धत नृपच्च सैन्य स्थित स्वयं तो ज्ञान स्वरूप बोधमात्र अपना स्वरूप ज्ञान स्वरूप समझना ज्ञान स्वरूप हो बोधमात्र वो, वो ज्ञान स्वरूप होता है वो और जिस ब्रह्म की चर्चा हो रहे अपना ही स्वरूप है वो स्वम बोधमात्र परिशुद्ध तत्व जो शुद्ध तत्व है शरीर आदि से जब पृथक किया गया जो तत्व शुद्ध तत्व है उसको ज्ञानना वो ज्ञान स्वरूप आत्मा को समझना कैसे समझना संघे नृपवच्च सैन्य जैसे भीड़ में राजा का पहचान होता है सेना के बीच में राजा होता है तो सेनाओं से अलग राजबुद्धि हो जाती है राजा है ऐसा बुद्धि होती है सैन्य संघे नृपवत्त जैसे सेना के बीच में राजा का पहचान होता है उसी प्रकार के शरीर के बीच में वो आत्मा को जान करके विज्ञा सैन्य संघे सेना के समुदाय में नृपवध राजा के समान राजा का पहचान होता ही वहां सेना के बीच में राजा होता है तो राजा सेना से ज्ञान होता है ये राजा है करके ज्ञान होता है इसी प्रकार ये शरीर रूपी जो संघ है समुदाय है तो इसमें से आत्मा को अलग जाने तदात्मना एवं आत्मनि सर्वदा स्थित जब जाने तो फिर उसी रूप में रहे हमेशा फिर मैं देह हूँ गेहूँ इसमें न आए ना उतरे तदात्मना एवं आत्मनी सर्वदा अपने आप में जब स्थित हमेशा स्थित होता हो स्थित होता हुआ क्या करे कहते बिलापय ब्रह्मणि दृश्य जातम ये जो दृश्य वर्ग जितने भी हैं ब्रह्म में प्रलय कर दो विलय कर दो माने जैसे में में? रज्जु में भाषने वाला सर्व का विलय किया जाता किसमें उसके अधिष्ठान रज्जु में रज्जु ही और कुछ नहीं ये विलय होना इसी प्रकार ये ब्रह्म है हाँ देह के हाजी नहीं ऐसी बुद्धि करना ब्रह्म में बिलापन करना होता है बिलापय ब्रह्मणी दृश्य जातम दृश्य वर्ग जितने भी हैं द्रि� जो भी दृश्य माने इंद्रियों का जो विषय बनता है वो तो दृश्य वर्ग होता है उसको ब्रह्म ही विलाप है और ब्रह्म में विलापन कर दो माने ब्रह्म मात्र दृष्टि करो जैसे रज्जू में भाषने वाला सर्प का विलापन रज्जू में ही होता है ये रज्जू है ये ज्ञान हो गया तो सर्प का लय हो गया उसी प्रकार ब्रह्म ही है आत्मा ही है ऐसी बुद्धि बनाओ तो ये होगा कि सबका दृष्टि में विलय हो जाएगा ऐसा बुद्ध गुहायां सदसद विलक्षण ब्रह्मास्ति सरम गुहा प्रवेशः बसेनगुहां गुहायां सदसद विलक्षण ब्रह्मस्ति सकम परमद्वियत्म बसेन गुहा प्रवेशः कहा मिलेगा ब्रह्मा माने ब्रह्मा आत्मा कहा मिलेगा कहते हैं बुद्धौ गुहायाम बुद्धि रूपी गुहा में मिलेगा पहाड़ के गुहा में मिलने वाला नहीं है कभी भी ब्रह्माकार वृद्धि होगी कुछ छानबीन करे तो बुद्धि करेगी मैं देह नहीं हूं सच्चिदार आत्मा हूं ये कौन भावना बनाए? बुद्धि ने बनानी है तो बुद्ध गुहायाम बुद्धि रूपी गुहा में है वो कभी भी ब्रह्म जैसे अभी मनुष्य भाव है बुद्धि में ही तो है और कहाँ है मन ने मान लिया बुद्धि ने मान लिया यही तो है और तो कुछ नहीं उसी प्रकार को जो ब्रह्म भाव है ब्रह्मत्व तो है वो बुद्धि रूपी गुहा में है बुद्धौ गुहायाम बुद्धि रूपी गुहा में है ब्रह्म अस्ति ब्रह्म है ब्रह्म कहाँ मिलेगा बुद्धि रूपी गुफा में मिलेगा पहाड़ के गुफा में नहीं विचार से ही मिलेगा छानबीन करना पड़ेगा कभी भी होगा बुद्धि रूपी गुहा में मिलना है ब्रह्म अस्थि ब्रह्म है कैसा ब्रह्म है कहते हैं सदसद विलक्षण ब्रह्म अस्थि कहा सबसे भी भिन्न असत से भी भिन्न ऐसा ब्रह्म है वहां असत माने बंध्यापुत्र आदि ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है ऐसा भी नहीं है ब्रह्म उससे भी भिन्न है बंध्यापुत्र जो बोलते ना शब्द प्रयोग होता है कुछ होता नहीं है ब्रह्म ऐसा नहीं है और सत माने जो इंद्रियों के व्यापार में जो आ रहा है व्यावहारिक सत्ता में जो है ऐसा भी नहीं है ब्रह्म कभी होना कभी नहीं होना ऐसा भी नहीं है ये पदार्थ कभी होते हैं कभी नहीं होते सत और असत दोनों से विलक्षण है वो तो ब्रह्म ऐसा है बुद्धि रूपी गुहा में है आपको जब भी भी मिलेगा वो अपने हृदय में मिलेगा बुद्धि में मिलेगा भावना बदल जाएगी एक दिन मैं ब्रह्म हूँ वहीं तो मिला और कहा मिला बुद्धि में मिलना है बाहर में मिलने वाला है बुद्ध सदसद विलक्षण का ब्रह्म अस्थि सत्यम परम अद्वितीय ब्रह्म सत्य है त्रिकाला बाधित कभी भी जिसका बाध नहीं होता ऐसा परम अद्वितीय तत्व तो जो ब्रह्म है बुद्धि रूपी गुहा में है और सत और असत दोनों से विलक्षण है उसको सत भी कहना नहीं बनता असत भी कहना नहीं बनता ऐसा सत सब का जो व्यवहार होता है उससे भी विलक्षण असत शब्द के द्वारा जिसको कहा जाता है वो भी उससे भी विलक्षण है ऐसा आत्मा है तदात्मा ना योत्र वशेद गुहाम का उसी रूप से ब्रह्म रूप से यो वशेद गुहायाम जो व्यक्ति या माने जो साधक इस गुहा में बैठेगा कौन सी गुहा में बुद्धि रूपी गुहा में तदात्मा ना मान ब्रह्माकार वृत्ति में जो गुहा में? में, तोड़ा में, में बैठेगा गुहा माने कोई पहाड़ की गुहा नहीं बुद्धि रूपी गुहा बसे गुहायाम अत्र गुहायाम इस गुहा में इस बुद्धि रूपी गुहा में तदात्मा माने मैंने ब्रह्मत्मा मैं ब्रह्म हूं इस रूप भाव से बुद्धि रूपी गुहा में जो बैठता हो जो व्यक्ति ऐसा साधक अपने बुद्धि रूपी गुहा में बैठता है पुनर्न तत् गुहा प्रवेश कहते हैं अब उसके क्या फल होगा कहते हैं उस साधक को जो बुद्धि रूपी गुहा में बैठ गया मैं शचिदानंद घन ब्रह्म हूं इस भाव में बैठा है उसका कालांतर में क्या होगा पुनर् तत् अंग गुहा प्रवेश न उसके जो शरीर रूपी गुहा में प्रवेश नहीं होगा आगे माता के कुक्ष में नहीं जाएगा पेट में नहीं जाएगा उस गुहा में नहीं जाएगा वो तश्य माना उस व्यक्ति का जो बुद्धि रूपी गुहा में बैठ गया हम ब्रह्माष्टमी भाव में बैठा हुआ महापुरुष है उसका अंग गुहा प्रवेश पुनर्म उस व्यक्ति को अंग रूपी जो गुहा शरीर में भी तो गुहा है ना जो तो खोखला उस गुहा में प्रवेश नहीं करेगा माना माता के उदर में नहीं जाएगा वो दोबारा जन्म नहीं होगा ये कहना है उसको अंग रूपी गुहा में प्रवेश नहीं होगा जो बुद्धि रूपी गुहा में बैठ करके ब्रह्मभाव में बैठा है ब्रह्मभाव में बैठा हुआ व्यक्ति है उसके माता के जो उधर रूपी गुहा है पेट रूपी गुहा यानी आकाश खोखलापना को गुहा बोलते हैं वहां तो प्रवेश नहीं करेगा दोबारा ये फल हुआ अगर आत्मभाव में कोई बैठ सकता हो तो फिर जन्म नहीं होगा यही है अंग रूपी गुहा में प्रवेश न होना माने माता के पेट में जाएगा ही नहीं हो में नहीं जाएगा जन्म नहीं होगा ऐसा अब आगे ब्रह्म भाव तो बता दिया किन्तु ब्रह्म भाव आने पर भी कभी कभी लगता है जैसे डल्लत की गर्ता है हम बैठते हैं तो थोड़ा सा दबता है उड़ते हैं तो फिर ऊपर होता है हमारी स्थिति प्राय यही हो जाती है जब सत्संग में बैठते हैं सुनते हैं अपने स्वरूप का कोई चिंतन चलता है लगता है थोड़ी देर कि मैं शरीर से भिन्न हूं शरीर का दृष्टा हूं ये दृश्य है ऐसा थोड़ा थोड़ा आ जाता है जैसे सत्संग से बाहर हो गए चर्चा करते हैं जब तो लगता है ऐसा जब चर्चा से बाहर होते ही फिर अहम देह ये छोड़ता नहीं है मैंने प्रबल संस्कार है वासना ये जो प्रबल संस्कार देह बुद्धि को हटने नहीं दे रहा है जब हम ग्रंथों के माध्यम से सुनते हैं सुनाते हैं उस काल में थोड़ा लगता तो है शरीर से अलग और कुछ करें अपने विषय में ऐसा भी तो लगता है तुरंत फिर दब जाता है जो भाव उदय हुआ था दब जाता है फिर वही शरीर बुद्धि फिर वही तेरा मेरा ये चलता है तो ये क्या है ये वासना प्रबल वासना संस्कार पूर्व संस्कार जब जब भी लिया शरीर लिया चाहे मनुष्य शरीर लिया चाहे पशु शरीर लिया अनादिकाल से घूम रहे शरीर ले रहे एक शरीर छोड़ते हैं दूसरे शरीर लेते हैं ये चल रहा है तो बहुत सारे चौरासी लाख योनि में भटकते रहे किंतु शरीर में जाने के बाद क्या हुआ कई पांच विषमों का सेवन करते रहे चक्षुरादी इंद्रियों के माध्यम से सभी के होते हैं चक्षरादी इंद्रिया प्राणी मात्र के हैं और ये पांच विषमों का सेवन करते रहे सब्दस्पर्स रूप स्कंध इन्हीं का सेवन किया चाहे किसी भी योनि में हम गए इन पांच विषम प्रकारांध्र से सेवन हुआ मनुष्य योनि में दाल रोटी के माध्यम से हम सेवन करते हैं वस्त्र आदि के रूप में पहनते हैं किंतु जब पशु योनि में जाते हैं तो घास आदि के रूप में सेवन करते हैं उनको वो भी खाते पीते हैं देखते हैं सुनते हैं उनका भी होता है हम हमारे उनमें कोई अंदर नहीं प्रकार कुछ अलग है खाने पीने रहन सहन की कुछ प्रकार अलग है किंतु सभी प्राणियों को खाने का रहने की व्यवस्था सबकी है उसी व्यवस्था में तृप्त रहे तो वो संस्कार किसी भी योनि में हम गए हैं पांच विषयों का सेवन करते रहे सब दस स्पर्श रूप का पांच इंद्रियों के द्वारा पांच विषयों का आहरण करने की इतनी जबरन संस्कार बना हुआ है यह संस्कार का त्याग कैसे होगा यह संस्कार चला जाए ना विषय भोगने की संस्कार तब इधर आत्मसंस्कार बढ़े विषय भोगने की जो संस्कार है वो गया नहीं है तो ये बासना संस्कार बासणा मान संस्कार जो अंतकरण में छिपा हुआ अनादिकाल से जो संस्कार वही दबोच डालता है तो इसका परित्याग कैसे होगा यह भी विवेक से ही होगा जब संस्कार हमारे भीतर है तो हमें ही हटाना पड़ेगा उसको और कोई हटाएगा नहीं अंधेरा हमारे घर में है तो लाइट हम ही को जलाना पड़ेगा दूसरे से करने से काम नहीं दूसरे के घर में प्रकाश होने से हमें क्या मिलेगा करना पड़ेगा तो वासना का त्याग माने संस्कार का त्याग किस प्रकार करे आपके विवेक से ही करना है आप ही को करना है कैसा करना तो वो कुछ उपाय बताते हैं वासना का त्याग का उपाय बताते हैं कहते हैं ज्ञाते वस्तुन्यपी बलवती वासना भोक्ताप्यहि दृढ़ाया संसार हेतु प्रत्यदृष्ट्यामन निवसता शापने प्रयत्ना मुक्ति प्राहुस्त मुनो बासना तानव यहां ते वस्तून बलवती बासना कर्ता भो्यहमति दृढ़ाया संसार हेतु प्रत्यगदृष्ट्यामसता शापने प्रयत्ना मुक्तिस्त मुनो बासना तनव यून्य शास्त्र का अध्ययन किया विचार भी किया कुछ हुआ वस्तु के कुछ जानकारी भी हो गई कि शरीर आदि से आत्मा अलग है ज्ञान भी हो गया कुछ ज्ञान भी है ज्ञाते वस्तु ने अभी वस्तु के जान लेने पर भी बहुत प्रयत्न किया शास्त्र के माध्यम से चल करके कुछ ज्ञान भी हो गया होने पर भी बलवती बासना अनादि रैसा फिर भी ये जो अनादि वासना है अनादि काल का संस्कार है मैं एक शरीर हूं ये बुद्धि है ना ये संस्कार जब शरीर बुद्धि आएगी अपने ढंग के खान पान के उसमें व्यापार में लग जाएगा रहन सहन के व्यापार में लगेगा मैं एक मनुष्य हूं ये बुद्धि होगी तो मनुष्य उचित व्यवहार करना पड़ेगा खान पान रहन सब उसी में करना होगा वो आ जाएगा सारे संस्कार आ जाएंगे तो कहते हैं ज्ञाते वस्तु नी शास्त्र के माध्यम से उस वस्तु को जान लेने पर भी वस्तु माने वस्तु जान लेने पर भी माने परोक्ष ज्ञान हो गया है सामान्य रूप से ज्ञान हो गया है दृढ़ नहीं है दृढ़ होने के बाद वह तो संस्कार कुछ नहीं कर सकती है कुछ नहीं करेगा दृढ़ होने के बाद किंतु दृढ़ नहीं है हल्का फुल्का ज्ञान हो गया है कुछ लगता है कि मैं शरीर से अलग ऐसा ज्ञान होने पर ज्ञाते वस्तु नहीं अभी वस्तु के जान लेने पर भी आत्मवस्तु को ज्ञान हो गया पहचान हो गया होने पर भी बलवती बासना अनादि रेशा ये जो अनादि काल से चली आ रही जो वासना है संस्कार है अति बलवान है बलवती है और मैं मनुष्य हूं ये बुद्धि जाति सुन रहा है सुना रहा है चल रहा है किंतु मैं एक मनुष्य हूं मैं जो तादात में है शरीर में जो तादात में है वो जाता है बलवती बासना अनादि रेशा अनादि काल से चलने वाली जो वासना वासना है न संस्कार तो बहुत बलवान है ये क्या कर दी थी उसको वो जो आत्मवस्तु के ज्ञान होने के बाद भी आत्मा शास्त्र के दृष्टि से जाना जाता है अकर्ता अभोक्ता शुद्ध आत्मा ऐसा वहां भान होता है शास्त्र के माध्यम किंतु यहाँ वो जो पुराना संस्कार है हमेशा मैं करता हूँ ऐसे जो संस्कार है ना मैं भोगता हूँ कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो बुद्धि विशिष्ट है शरीर में देती है है डाल देती है कहते कर्ता भोक्ता अहम इति दृढ़ करता और भोक्ता रूप से अपने को पा देना ऐसे डाल देती है बहुत मजबूत बासना है ये माने वस्तु को जान लेने पर भी ये कर्तृत्व तो भोक्तृत्व बना तो जा नहीं रहा है मैं ये करता हूँ आगे फल भोगूंगा ये बुद्धि नहीं जाती संस्कार ऐसा है बोला अहम इति दृढ़ा मैं करता हूँ हम करता अहम भोगता मैं करता हूँ मैं ही भोगता हूँ ऐसे जो दृढ़ वासना है मजबूत वासना क्यों अनाधिकाल से मैं करता हूँ भोगता हूं यही संस्कार चला आ रहा है इसके कारण से या अस्य संसार हेतु या मैने वासना जो वासना इस जीव के संसार का कारण है कि कर्तृत्व तो, भोक्तृत्वपना जब तक रहे तब तक संसार में भटकना पड़ेगा इसको या मैने वासना अश्य संसार हेतु अश्य मैने इस आत्मा इस आत्मा का संसार का कारण यही है संस्कार यह संस्कार नहीं जाता वस्तु के जान लेने के बाद भी यह संस्कार नहीं जा रहा है मैं करता हूं मैं भुगता हूं यह एक संस्कार है ऐसा मजबूत जो वासना या अश्य संसार है तो अश्य मने इस आत्मा का या माने वासना संसार के कारण बनी हुई है तो इस इतने बलवती वासना को अब हमें पता लग गया है कि वस्तु के जान लेने पर भी यह संस्कार हमारा गया नहीं है पता हो रहा है तो इसको कैसे त्यागें बुद्धि है हमारे पास विवेक है संस्कार है मैं करता हूं मैं भोकता हूं ये बुद्धि बनी हुई है ये जा नहीं रही है तो इसको कैसे डालें शत्रु को मारने का शत्रु से दूर होने का दो उपाय है अगर कमजोर शत्रु हो तो जाकर के आक्रमण करो आक्रमण से मार डालो उसको कमजोर हो तो और बलवान हो अपने से तो उस रास्ते में न जाओ दूसरे रास्ता अपना दो यही उपाय है शत्रु सामने होगा तो दो ही उपाय आपके सामने या तो आक्रमण करो उसके साथ मार डालो उसको अपने से कमजोर हो तो और अपने से बलवान हो तो मारना संभव नहीं तो अपना भाग जाओ वहां से दूसरी तरफ हो जाओ यही उपाय है तो यहां कहते हैं वो भागने वाली उपाय बता दें उसके साथ संस्कार कैसा है क्या है क्यों है ऐसा विचार करेंगे तो समय फालतू चला जाएगा और उसी में डूब जाएंगे आप संस्कार है कर्ता भुगतापना है तो संस्कार है तो उसको हटाने का प्रयास किया है मन को दूसरी तरफ लगा दो ये कहते हैं प्रत्येक दृष्टिया आत्मनिनिवशता मैं शरीर आदि नहीं हूं इस दृष्टि से आत्मा में बैठने का अभ्यास करो प्रत्येक दृष्टिया आत्मदृष्टि से आत्मनिनिवशता माने अपने आप में जब बैठने लग जाए अभ्यास इधर करो ये बासना क्या है कैसा है इसकी चर्चा ही छोड़ो रास्ता बदल दो प्रत्येक दृष्टिया आत्मनिनिवशता कि आत्मदृष्टि के द्वारा अपने आप में रहने पर लगे रहने से सा अपने या प्रयत्न कुछ तो सा मान प्रयत्न के द्वारा हटाओ उसको माने आत्मा के तरफ ज्यादा सोच करो इधर चिंतन करने लग जाओ वो हट जाएगी अपने आप तो प्रत्येक दृष्टिया माने आत्मदृष्टि से बैठना आत्म आत्मदृष्टि से आत्मा की तरफ मन लगाओ तो आत्मनि निकटता आत्मा में रहने से सा मन बासना प्रयत्नात्ने या प्रयत्न करके हटाओ प्रयत्न ये अपने मन को आत्मा की तरफ जोड़ो यही प्रयत्न है ऐसा करने पर अपने आप को हट जाएगी ये कहा मुक्तिम प्राउस् मुन यो वासना तानवम यद जो मुनि लोग हैं मननशील लोग को मुनि बोलते हैं तो मननशील व्यक्ति होता है ना कई विषयों में रिसर्च कर जाते हैं पीएचडी करते हैं हम ऐसे लोग माने अध्यात्म शास्त्र के बारे में जिन्होंने रिसर्च किया होगा उनको मुनि कहते हैं मननाथ मुनि मननशील किसी किसी की बुद्धि ऐसी होती है बहुत खोज करता है तो ये मुनि लोग ऐसा मानते हैं कहते हैं जो मुनि है मननशील व्यक्ति माने अध्यात्म शास्त्र के जो मननशील व्यक्ति हैं अध्यात्म जगत के मननशील लोग कहते हैं मुक्तिम प्राहुस्तरी है उसी को मुक्ति कहते हैं किसको बासना तानव बासना का क्षीण होना ही मुक्ति कहते हैं संस्कार नष्ट हो जाए ना सारे संस्कार नव हाँ? माने छीण हो जाना बासणाकर छीण हो जाना यही इसी को मुक्ति कहते हैं जब तक संस्कार रहेगा भीतर भीतर किसी विषय का आपका संस्कार है बाहर का विषय उद्बोधक बनता है बाहर वाला विषय इतने खतरनाक नहीं है जितने भीतर वाला विषय है पहले विषयों को हमने भोगा हुआ है उसके संस्कार है वो संस्कार भीतर का विषयाकार में बैठा हुआ है स्वाद लिया हुआ है उसका भीतर बैठा हुआ है वो संस्कार रूप में है वो क्या करता है बाहर का विषय जब देखता है तो उस प्रकार के विषय को पहले भोगा हुआ था ये धक्का देने लगता है भीतर वाला विषय इंद्रियों को धक्का देता है संस्कार जो है ना सुबह खाना खाया बनाया तो उसका संस्कार है अच्छा लगा था तो शाम को भी जो तो सुबह खाया हुआ खाना भीतर ना देखने लगता है हाँ बढ़िया रहा अच्छा रहा अभी भी बनाओ प्रवृत्ति करा देता है भीतर वाले जो विषय है ना ये बहुत खतरनाक है थोड़ी देर के लिए वो तृप्ति कहाँ होती है वो ऐसा कहां तृप्ति तो ये जो भीतर का जो जगत है ना ये खतरनाक है बाह्य जगत नहीं होता है कोई एक मकान है कोई भी है उसको तीन तरह से व्यक्ति व्यवहार करता है एक मकान है सुंदर मकान है सामने बाहर का है एक व्यक्ति की आसक्ति होगी उसमें प्रेम होगा एक व्यक्ति को जलन उठेगा उसी मकान को देख करके और एक व्यक्ति को ना प्रेम है ना जलन है उदासीन वृद्धि में होता है हम तीन प्रकार के व्यवहार करते हैं किसी के साथ हमारा राग है किसी के साथ द्वेष है और किसी के साथ ना राग न द्वेष उपेक्षा बुद्धि में हम होते हैं उदासीन बुद्धि में होते हैं तो बाह्य जगत ऐसा है बाह्य जगत इतने खतरनाक नहीं है वो तो उद्बोधन बनता है सामने जब दिखाई देता है ना यहां से धक्का होता है पहले उस प्रकार के विषय को भोगा हुआ है उसका संस्कार है वो संस्कार के कारण इंद्रियों को वो विषयों में प्रेरणा देता है उस संस्कार विषयों में पहुंचाता है गृहधारण उपनिषद में ग्रह और अतिग्रह दो शब्द आया एक ग्रह और एक अतिग्रह तो वो याग्ञे बल्के से पूछा भाई ग्रह क्या है तो कहा इंद्रिया ग्रह है ये पकड़ती विषयों को पकड़ती है ग्रह पकड़ लेता है ना वैसे विषयों को पकड़ती है भीतर लाती है ग्रह कहा इंद्रियों को तो उससे भी बड़ा शत्रु क्या है अतिग्रह को उन्होंने विषय कहा इंद्रियों को तो ग्रह शब्द से बोला है और विषयों को अतिग्रह शब्द से बोला है अतिग्रह माने अभी वर्तमान विषय नहीं पहले जो भुक्त विषय हैं भीतर हैं जो संस्कार रूप में है वो इंद्रियों को धक्का देते हैं वो, देते। वो जो विषय है अधिग्रह बाह्य विषय अधिग्रह नहीं है बाह्य विषय का स्वभाव अगर अधिग्रह हो ना तो सभी को खींचना चाहिए सब नहीं खींचे जाते हैं उस विषय में सभी नहीं खींचे जाते हैं तो जो भीतर में जो पूर्व पूर्वभुक्त विषय हैं वो अधिक्रह सदस्य का है इंद्रियों को धक्का देते थे तो कहते हैं यहाँ पर अगर वासना है संस्कार है तत्व तो ज्ञान हो गया आपको सामान्य रूप से पता भी लग गया इतने विवेक है पढ़े लिखे है इतना तो जानकारी हो गई है इतने दिल सुनते सुनते पता लग गया है कि मेरी सत्ता शरीर नहीं शरीर से मैं अलग हूं ऐसी बुद्धि है सामान्य रूप से है किन्तु होते हुए भी जो पूर्व संस्कार इतना प्रबल पूर्व संस्कार मने पहले मैं करता हूं भोगता हूं ये जो भावना बनाई हुई है ना अपने आनंद जन्मों की वो संस्कार वो वासना ऐसे बलवान है यह अनादिकाल से चली आई वासना करता भोक्ता तेहमति या संसार हेतु काता भोगता अहम इति ऐसा बना देती है मैं करता हूं भोगता हूं यही संसार ऐसा बना देती है मजबूत वासना है या जो बासना अश्य संसार है तो इस आत्मा का संसार का कारण है संसार में भटकाने के लिए कारण है संस्कार है तो इसको बासना को अब हटाना है तो क्या करें प्रबल है तो उसके तरफ न जाए रास्ता बदल दे आ, कैसा संस्कार है क्या है नहीं है ये इसकी चर्चा करने से काम नहीं चलना जो हो गया हो गया गलती हो गई अब क्या करे प्रत्येक दृष्टिया आत्मनिनिवशता आत्मदृष्टि से जब अपने आप में बैठने लगेगा व्यक्ति अंतर्मुखी वृत्ति को ले जाकर के जब अपने आप में रहने से सा मन बासना प्रयत्नात् अपने या बड़े प्रयत्न करके उसको हटाना चाहिए हटाना माने उसकी चिंतन न करे आत्मचिंतन की तरफ चले तो अपने बच जाएंगे यही उपाय है मुक्तिम प्राउस तदु तदयोग ऋषि को ही तो मुक्ति कहाते हैं लोग मुनी लोग जो मननशील हैं उनको मुनि बोलते हैं वो लोग इसी को मुक्ति कहते हैं बासनाता हाँ। जो बासना का क्षीण होना है उसी का नाम मुक्ति है संस्कार समाप्त हो जाए इसी को मुक्ति कहते हैं मुनि लोग ऐसा कहा अहम अमेतो भावो देहाक्षावनात्मनी ध्यारस्तव्यो विदुषा स्वात्म अहम अवेदी भाव देहादावनात्मनी अभ्यास निरस्तव्यो विदुषा स्वात्म ये दो ही को हटाना है अहम् और ममा ये दो होता है यहां मेरा शरीर कभी मेरा मामा होता है यहां और कभी अहम मैं बीमार हूं तो अहम हो गया इसमें अहम भी होता है मामा भी होता है दोनों होता है यहाँ बाहिषण में तो मामा होता है मेरा मेरा ही होता है किंतु इसमें दोनों प्रकार के हम व्यवहार करते हैं कभी मई करके बोलते हैं कभी मेरा करके बोलते हैं इसको शरीर को हाँ। मेरा शरीर ठीक नहीं है मेरा लगाया मैं बीमार हूं मैं लगाया दोनों प्रकार के यहां शब्द प्रयोग होता है इसमें बाह्य विषय तो मेरा मेरा तेरा लगेगा वहां क्यों यहाँ दोनों होता है अहम भी होता है मामा भी होता है ये जो हो रहा है यहाँ अहम ममा इति यो भाव ये जो हो रहा है आपको अहम और ममा अहमता और ममता कहा होता है कहते हैं अहमता और ममता माने, मैं और मेरा कहा होता है देह अक्षाद अनात्मा शरीर में होता है और अक्षय माने होता है इंद्रिया शरीर और इंद्रियों में जो अनात्मा है जो अनात्म कोटि के हैं आत्मा नहीं है जो आत्मा से भिन्न है ये अनात्म पदार्थ जो देह और अक्षय आदि अक्षय मैंने बताया इंद्रियां शरीर और इंद्रियों में जो ये दो बुद्धि आपकी हो रही है कौन बुद्धि अहम बुद्धि और मम बुद्धि मेरी आंख बोलते हैं आंख में मेरा पना आया कभी कभी मई देखता हूं बोलते समय में मई पना गया मैं देखता हूं आंख में जोड़ करके बोलता है ये अध्यास है यही दो कोई अध्यास मानते हैं जो अनात्मा में जो अहम भाव और मम भाव होना यही अध्यास है इसको हटाना है आपको अहम ममेति तीजो भावो माने अहमता और ममता दो कहा देहाक्षाद अनात्म ने अनात्म ने देहाक्षाद जो अनात्म पदार्थ है देह और अक्ष माने इंद्रिया देह माने सूर्य शरीर और अक्ष मने इंद्रिया इनमें जो अहम और ममोभाव हो रहा है मैं और मेरा ये दो बुद्धि हो रही है आपकी अध्यास हो इसी का नाम अध्यास है चित जड़ की ग्रंथि इसी को बोलते हैं जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मिर्षा छूटा था तुलसीदास भी तक बोलते हैं, जड़ और चेतन की गांठ पड़ गया गांठ पड़ अध्यास शब्द से बोलते हैं, ना वो, माने हिंदी में गांठ बोलते हैं जिसको जड़ और चेतन मिल गया ऐसा गांठ हो गया यद्यपि मिर्षा कहते चेतन और जड़ का यद्यपि गांठ बनना संभव नहीं है सूर्य का और अंधेरा का कभी संबंध होना संभव नहीं है कभी संभव नहीं कहा सूर्य कहा अंधेरा क्या संभव होगा ऐसा ही है यहाँ भी। कहा चेतन प्रकाशक आत्मा और कहा ये जड़ शरीर संभव तो नहीं फिर भी यद्यपि यद्यपिषा यद्यपि झूठा है वो छूटा तो कठिनाई छोड़ इसको बाहर करने में कठिनाई होती है बहुत बहुत मुश्किल से छूटता है गांठ ऐसा गांठ है इसी को चिट जड़ के बोलते हैं के अध्यास यहां अध्यास शब्द बोलते हैं यही शरीर और इंद्रियों में जो अहमपना और ममपना दो पना जो हो रही है ना अनात्मा है आत्मा से अतिरिक्त है उनमें जो मैं करके बोलना हो रहा है शरीर और इंद्रियों में मैं चाहता हूं बैठता हूं वो किसमें शरीर में अहम करके बोलता है माने पता ही नहीं लगता कि मैं शरीर से अलग हूं एक करके बोलता है ऐसे मैं देखता हूं सुनता हूं आंखों में कानों में एकता करके बोलता है यही अभ्यास है अहम ममे पियो भावो देहाक्षादो अनाथ देहा मने जो अनात्म पदार्थ है देह और अक्ष आदि अक्ष माने इंद्रिया और आदि से लेना प्राण मन बुद्धि यही है अहमता ममता होने के स्थान यही है यहाँ आदि भी लगाया हुआ है प्राण है मैं भूखा हूं प्यासा हूं प्राण में एकता करके बोलता है मैं सुखी हूं दुखी हूं मन में एकता करके बोलता है यह अध्यास है यह। मैं ज्ञानी हूं ध्यानी हूं बोलता है तो बुद्धि में एकता करके बोलता है तो इनमें जो माने अहम और मम बनाए जो ठिकाने हैं शरीर है इंद्रियां हैं, प्राण है मन है बुद्धि है इनमें अध्यास हो ये जो अहमता ममता होना अध्याश है, है आरोपित है माने अपने आप को आपने जाना नहीं इनमें मिला करके आप अहम मम करते हैं क्या करते हैं मिला देते हैं उसकाल में निरस्तव्य इस अध्यास को हटाना चाहिए आपको अगर आपको साधक बनना है तो इस अध्यास को हटाना चाहिए जो वस्तु जैसा है वैसा देखे अनात्मा अनात्मा है आत्मा आत्मा अलग करना पड़ेगा निरस्त्य निराश करना होगा हटाना होगा आपको किसको हटाना चाहिएगा तो विदुषा तो विद्वान विवेकी विवेकी के लिए है ये अज्ञानी के आटाएगा मूर्ख के आटा पाएगा पा इसको विदुषा अध्यासो अयम निरस्त कहते इस अध्यास को घटाए विद्वान को ये करना चाहिए विद्वान माना विवेकी व्यक्ति को ये करना चाहिए कहते हैं क्या साधन विवेकी के लिए साधन तो चाहिए ना बहुत कुछ काम जानता है किंतु औजार न हो तो कुछ नहीं कर सकता कारीगर है यह किंतु औजार न हो बहुत बड़ा भंडारी है बर्तन ही नहीं है चावल ही क्या बनाएगा साधन भी देना पड़े ना कहते हैं आत्मनिस्वास्तर अपने आप में निष्ठा रखे यही साधन है अपने आप के बारे में चिंतन करें तो यह हट जाएगा ये स्वात्मनिष्ठा रूपी साधन अपने आप में एक निष्ठा यही साधन है इस साधन के द्वारा ये जो विद्वान पुरुष होगा विदे की होगा इस अध्यास को उसको हटाना चाहिए ये ज्ञावा स्व प्रत्यत्मान बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिण सोहब्ते सद्वृता जही स्व प्रत्यगात्मा बुद्धि तद वृत्ति साक्षिण शोह मित्ते सदृत्नात्मत्मति जही स्व प्रत्यगात्मा ज्ञावा अपना जो स्वरूप है उसको जानकर जो प्रत्यगात्मा है अंतरात्मा है सबके भीतर है देह के भीतर है इंद्रियों के भीतर है बुद्धि के भीतर मन के भीतर सबका क्योंकि हम हो तो ये जाने जाएंगे हम ही न हो तो ये जाने नहीं जाएंगे सीधी बात है हम अलग होते हैं इसे हाथ है भय करके जानने वाला ये हाथ से अतिरिक्त है आंख है यह जानने वाला आंख से अतिरिक्त है जैसे मकान को जानने वाला मकान से अलग होता है वैसे इस आदि के कोने कोने को जानने वाला व्यक्ति शरीर से अलग है वो तो कैसा है स्वम प्रत्येगात्मान बुद्धि तदवृत्ति साक्षी न्ञात हुआ अपने जो आत्मस्वरूप है वो तो कैसा है बुद्धि और तदवृत्ति मानी बुद्धि के वृत्ति हाँ। अंतकरण और अंतकरण के वृत्ति के जो साक्षी है बुद्धि को जानता है और बुद्धि के जो वृत्ति बनती है कभी घटाकार कभी पटाकार मठाकार वो भी जानता है अभी मेरे में अच्छी वृत्ति नहीं बनी है क्या इस समय में मेरे में कोई अच्छी वृत्ति बनी है जानता है कभी ध्यान में बैठा संग चक्र गा पद्मधारी का ध्यान चिंतन होने लगा चिंतन मैने क्या है वो मन की वृत्ति बन गई है क्या आपकी कभी जटाधारी शंकर त्रिशूल डमरू दिखता है आपको कहा दिखता है आंक्ष तो नहीं दिखेगा कहा दिखेगा भीतर दिखेगा? दिखेगा वो जो मन ने ऐसी भावना बना डाली उसका आपके मन बना लेता है वो भावना हाँ वो वृत्ति का है माने बुद्धि और बुद्धि के जो वृत्ति है दोनों वृत्ति तो ये बुद्धि और बुद्धि के वृत्ति के जो साक्षी है मेरे मन में ऐसा भाव उदय हुआ मुझे तो पता होता है बाद में अन्य लोगों को तो बाद में पता होता है अड़कलबाजी करेंगे वो अनुमान करेंगे मुखाकृति देखेंगे देख करके इसके चेहरा में कुछ मुरझाया हुआ है तो इसके मन में कोई दुख है अथवा इसके चेहरा खिला हुआ है इसके मतलब इसके मन में कोई सुख है दूसरों तो को अनुमान करेंगे कुछ जो चेहरा के विकसित होना या मुरझाना वो हेतु बना करके उसके मन की बातों को कल्पना करेंगे वो अनुमान करेंगे दूसरे किंतु तो अपने आप को तो पता होगा मेरे मन में क्या उदय हुआ कौन सा भाव जगा हुआ है उसी को वृत्ति बोलते हैं तो यह आत्मा ऐसा है अपने मन के साक्षी और मनोवृत्ति के साक्षी दोनों के साक्षी है दोनों को जानता है वो आत्मतत्व है उस आत्मा को जानकर स्वम प्रत्येगात्मान बुद्धि तत्वृत्ति साक्ष्यम ज्ञातवा उस आत्मा को जानकर के वो तो अंतरात्मा है बुद्धि और बुद्धि वृत्ति के साक्षी है उसको जानकर और जानना तो फिर मेरे से भिन्न है ऐसा न समझे उसको ये एक और गड़बड़ है वहां कहते हैं सोहित वही मैं हूं जो बुद्धि और बुद्धि वृत्ति के जो साक्षी आत्मा है सो हम वो ही मई हूं ऐसी भावना बनाए ये नहीं कि मैं तो ढूंढ रहा हूं आत्मा क्या है वो आत्मा वो है माने अपने से भिन्न कर दे गए की बुद्धि और वृत्ति बुद्धि वृत्ति के साक्षी को आत्मा कहते हैं कहते है। माने मैं नहीं भिन्न ऐसी बुद्धि न करे सो हम इतिए वो आत्मा मैं जो बुद्धि और बुद्धिवृत्ति का जो साक्षी है उस आत्मा को जाने सोहम इत्येव इसी रूप में जाने वही मैं हूँ इस रूप में जानकर सदवृत्तिया अनात्मनी आत्ममतिम जही करें सदवृत्ति को धारण करो मैं आत्मा हूँ सच्चिदानंद का आत्मा हूँ ऐसे वृत्ति के द्वारा सदवृत्तिया तो सदवृत्ति है इसके द्वारा अनात्मनी आत्ममतिम जही अनात्मा जो शरीर में जो आत्मबुद्धि तुम्हारी हो रही मई बना इसको त्याग आत्मा में आत्मबुद्धि करो तो शरीर में जो आत्मबुद्धि उसको त्याग यही उपाय है जही मैंने त्यागो अनात्मा में आत्मबुद्धि को त्यागो तो यही ग्रंथि वेदन ऋषि को बोलते हैं अगर अनात्मा में आत्मबुद्धि अनात्म में अ, इ, अनात्मा में आत्मबुद्धि हट गई आपके हृदय के ग्रंथि खुल गए जब तक शरीर आदि में अहमपना है तब तक गांठ है ऋषि को ग्रंथि बोलते हैं चिजड़ की ग्रंथि बोलते हैं ग्रंथि वेदन यही है उसको तोड़ना है गांठ को खोलना तो यही है अपने आप को इनसे अलग करो विवेक के ऐसा कहा। ग्रंथिवेदनो लोकातन त्यक् त्यक्तर्तन शास्त्रुवर्तन त्यक्त स्वाध्याशापन कुर लोका त्यक् त्यक् देहा शास्त्रानुवर्तनम त्यक् कुरु करु लोकातनम त्यक्ता ख्याति की इच्छा होती है मेरे को लोग कुछ मान जाए मांग होती है दस आदमी के सामने मेरे गले में माला डाल दे सब ताली पिटे मैं जो भी बोलू अच्छा बुरा ताली पीटें ऐसा और जन समुदाय मेरे साथ पास हो माने मैं जो बोलूं वो करे सबकी मांग ये होती है इसको कहते हैं लोकवासना लोकवासना है जनमत का संग्रह की इच्छा है इसको त्याग देना अगर आपको आत्मा चाहिए आत्मा की तरफ जाना है तो लोकानुवासना लोकानुवर्तन माने लोगों के वासना जो तो मैंने जनसंग्रह की जो वासना है संस्कार है उसको छोड़ उसको त्याग एक दूसरा तेवता देहानुवर्तनम और देह में जो संस्कार बना हुआ है मैं एक मनुष्य हूं चित मुझे काम करना चाहिए अमुख करना चाहिए फिर मुझे में लग जाऊंगे तो देहानुवर्तन को भी त्याग देना देह देहासना को भी छोड़ देना देह और वासना और शास्त्रानुवर्तनम देवता शास्त्र वासना वहाँ क्या कहा होगा वहां क्या कहा होगा अनंत शास्त्र हैं, एक उपनिषद छोड़कर के बाकी शास्त्र को छोड़ दे पढ़ने का भी एक संस्कार है वो भी पढूं, वो भी पढूं, वो भी पढूं। पता नहीं बौद्ध क्या बोलता है उसका भी ग्रंथ पढ़ू जैन क्या बोलता है चारवाक क्या बोलता है पुराण क्या बोलता है अनंत शास्त्र एक दो ने शास्त्र अनदास्त्रानुवासना को भी छोड़ दे शास्त्र की वासना भी छोड़ दे एक उपनिषद छोड़कर जिससे आत्म तत्व का ज्ञान होना है उससे अतिरिक्त शास्त्र की जो संस्कार वासना है उसको भी क्या दें छोड़ दे तत्त तो लोक प्राप्ति के प्रयोजन वाले हैं अच्छा। कोई शास्त्र हथियार चलाने को सिखाएगा शास्त्र ही तो सिखाएगा कौन सिखाएगा संग्राम कराने के लिए भी शास्त्र है खगोल भूगोल बताने के लिए शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र है आनंद है शास्त्र एक नहीं किंतु उन शास्त्रों को त्याग दे एक ही जिससे आत्मतत्व की प्राप्ति हो ये उपनिषद के द्वारा होता है उसको छोड़कर बाकी सब शास्त्रानुवासना शास्त्र के वासना भी त्याग देगा वैज्ञानिक क्या बोलते हैं तो अमुक क्या बोलते हैं अमुक क्या बोलते हैं आज साइंस से क्या बोलेगा वो जो संस्कार जगेगा पढ़ने की इच्छा होगी उधर ही चले जाओगे अंत होना नहीं है डूब जाओगे ऐसी स्थिति है कहीं भी चले अंत तो होता नहीं है उसके ऊपर ऊपर और रिसर्च है और रिसर्च है और रिसर्च है और रिसर्च है चलता है शास्त्र भी ऐसा ही है एक विषय थोड़ी अनेक विषय के शास्त्र है तो जो लोक वासना देह वासना और शास्त्र वासना तीनों को त्याग करके ये तीनों को त्यागने पर स्वा स्व अध्यास अपन गुरु अपना जो अध्यास है ना ये तीनों को त्याग करके अपने में जो अध्यास बना हुआ है इसको अपनयन करो हटाओ अध्यास हटाना हो तो पहले ये तीन वासनाओं को त्यागो लोकवासना देह वासना शास्त्र वासना इनको त्याग कर अपना जो अध्यास है उसको हटाओ जो माने शरीर आदि में अहम बुद्धि अध्यास है इसको हटाओ कहते तो जिस व्यक्ति में ये तीनों वासनाओं में कोई एक वासना हो चाहे तीनों वासना हो तो उसको ज्ञान शास्त्र पढ़ने पर भी यथावत ज्ञान नहीं होगा ये आगे बोलते हैं लोकवासनया जन्तो शास्त्र वासनया देहवासनया ज्ञान यथावन न जायते लोकवासना जंतु शास्त्र वासनयासना ज्ञानम यथावन नहीं लोक वासना जिसकी मन में है ख्याति ख्याति हो लोक की ख्याति चाहता हो तो पढ़ा होने पर भी वह आत्मज्ञान नहीं होगा यथावत ज्ञान नहीं होगा जैसा है वैसा ज्ञान नहीं होगा क्यों मन तो उधर ही लगाएगा वो मन उसका उधर ही होगा ना आत्मा के तरफ इतना नहीं रहेगा लोकवासना जो लोक की वासना मेरे जनमत हो ऐसा हो मैं ऊपर हो जाऊं बांधे नीचे हो जाए माला चढ़ाए ताली पीटे मांग होती है ये लोक वासना करते हैं लोकवासना के द्वारा इस जंतु मानी जीव को जंतु हो मानी जीव को शास्त्र वासनाया भी चाहता वो भी पढ़ू वो भी पढ़ू वो भी पढ़ू वो भी पढ़ू वो भी पढ़ू सबसे बड़ा विद्वान बनू ऐसी जो धारणा है सबसे बड़ा विद्वान बनने के लिए ज्योतिष भी पढ़ना पड़ेगा न्याय भी पढ़ना साइंस भी पढ़ना ये भी पढ़ना साइंस भी पढ़ना तो अंततः तो होना नहीं वो ग्रंथ में लगा रहेगा ग्रंथ अनंत है एक एक थोड़ी है एक ही विषय के ग्रंथ पूरा नहीं कर पाता भाई एक विषय लेकर के चले उसी ग्रंथ को पूरा नहीं कर सकता है जितने ग्रंथ है एक ही में और अनंत विषय संबंधी ग्रंथ अलग अलग ग्रंथ बने हुए हैं शास्त्र बने हुए हैं एक नहीं अलग अलग विषय को लेकर के बनाया गया है तो इसको कहते हैं शास्त्र वासना वो भी पढूं वो भी पढूं वो भी पढूं वो भी पढ़ू पढ़ नहीं पाएगा मन उधर चला गया आत्मचिंतन हो नहीं पाया ये जो दो वासना हो गई लोकवासना और शास्त्र वासना तीसरा है देह वासना आया हाँ। शरीर की जो वासना है कि अच्छा रहे ये रहे शो रहे अमु रहे सुंदर रहे ये जो वासना है ज्ञानम यथावध नहीं बजाय ये तीनों वासना जिसके पास हो या तीनों में से कोई एक वासना हो तो ज्ञान आत्मज्ञान विवेकी है कुछ होगा भी किंतु यथावत ज्ञान नहीं होगा कैसे आत्मा रखे हुए आंवले के बारे में मान एक प्रत्यक्ष अपरोक्ष अनुभूति होती है कि आंवला है संशय नहीं विपर्य नहीं ऐसा ज्ञान होता है ऐसा ज्ञान उसको नहीं होगा तीन संस्कारों में कोई एक संस्कार उसको यदि दबोच रहा हो शास्त्र का संस्कार या लोक संस्कार या देह का संस्कार यदि दबोजता हो तो ज्ञान यथावत नहीं होगा यथावत आने विपरीत ज्ञान हो सकता है संशयादमि का ज्ञान हो सकता है कि यथावत ज्ञान नहीं होगा ये कहा इसलिए क्या कहते हैं ये तीनों वासनाओं को त्याग देना अगर आप मोक्ष चाहते हैं तो अगले में बोलते हैं संसार कारागृह मोक्ष मिछोर अयोमयम पाद निबद्ध श्रृंखलम वदंती तज्ञापुवासनायदिमुक्त समुति मुक्ति कारा द्यों द्यों। संसार कारा गृह मोक्षो तयमय पाद निबद्ध श्रृंखल वदी तज्ञापुवासनायति मुक्ति संसार रूपी जो जेल है कारागर है संसार एक जेल है बाहर जाने नहीं देता भीतर दे ही करने वाला है संसार रूपी जो जेल कारागर माने जेल संसार कारागृह कारागृह माने जेल संसार रूपी जो जेल है इससे जो मुक्ति चाहता है जैसे जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति मुक्ति चाहता है बाहर होना चाहता है तो संसार रूपी कारागर माने जन्म वर्ण का चक्कर संसार रूपी जेल है इससे अगर मुक्त होना कोई चाहता हो तो उसको कुछ काम करना पड़ेगा संसार कारा गृहमोक्ष मिच्छो मिच्छो है चाहने वाला संसार रूपी जो जेल से मुक्त होने की इच्छा करने वाले को ये तीन पैर में बांधने वाली बेड़ी है मुक्त होने नहीं देते ऐसा बोलते हैं लोग करके बोलते हैं अयोमयम पाद निबद्ध श्री गलम मिच्छोर अयोमयम जैसे लोहे की बेड़ी पैर में पड़ा हो तो जेल से बाहर नहीं हो सकेगा जिसके पैर में लोहे की बेड़ी बांधी गई हो अयोमय लोहा से बनने वाले वो अयोमय बोलते हैं ऐसे बेड़ी जिसके पैर में बधी हो तो वो जेल से छूट नहीं पाता उसी प्रकार यहां भी पाद निबद्ध श्रृंखलम पैर के बांधने का सांकल जो जंजीर है तीन जंजीर है इसके ये तीन जंजीर तोड़ना पड़ेगा अगर संसार रूपी जेल से मुक्त होना चाहता हो तो तीन जंजीर से मुक्त होना होगा तीन जंजीर कौन है ये तीन वासना लोकवासना शास्त्रासना देह वासना ये तीन जंजीर है जब तक यहाँ रहेगा मोक्ष मिलना नहीं है संसार कारा कारागृह मोक्ष मिच्छोर संसार रूपी जो जेल है कारागृह है वहां से मोक्ष चाहने वाला मोक्षम इच्छो मोक्ष चाहने वाले का अयोम अयम पाद निबद्ध श्रृंखला जैसे वो जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति के पैर में होता है ना जंजीर लोहे का जंजीर होता है लोहे का बना हुआ होता है उसी प्रकार के जमती बदन की तजिया इसको जानने वाले लोग ऐसा कहते हैं किसको जानना संसार से जो मोक्ष चाहने वालों के लिए तीन बीड़ियां होती है ये जो तोड़ पाएगा वही संसार से मुक्त होगा ऐसा बोलते हैं लोग बदन की तजगिया उसको जानने वाले लोग कहते हैं क्या पटु वासना ये तीन वासनाएं हैं है। ये तीन वासनाओं को जिसने तोड़ा वो संसार से मुक्त हो गया तो आ, जो तोड़ नहीं सकता वो बड़ा रहेगा ऐसा कहते हैं जो वासना के संबंध में जिन्होंने रिसर्च किया है तज्ञान उसको जानने वाले लोग ऐसा बोलते हैं योषमाद विमुक्ता समुपाय मुक्ति जो ये वासना से मुक्त हो गया तीनों वासनाओं से जो रहित हो गया जिसमें देह वासना भी नहीं है शास्त्र वासना भी नहीं है लोक वासना भी नहीं है इससे मुक्त हो गया जो समुपाय मुक्ति वो मुक्ति प्राप्त कर देता है ये तीनों में से कहें कहीं बस झमेले में पड़ा होगा या ख्याति में होगा या शास्त्र में होगा या देह में भरण पोषण देह के चिंतन में होगा देह के चिंतन में होगा या वासना, किसी को ठीक ठाक ऐसा करूं कैसा करूं हाँ तेल फुलेल सुंदर बनाऊ पाउडर लगाऊं वासना है ये तीनों वासनाओं में से किसी भी एक वासना में जो पड़ा होगा उसको मुक्ति नहीं मिल सकती ये तीनों वासनाओं को जिसने विनाश कर दिया हो तीन बेड़ियां हैं संसार से पार होने के लिए तीन बेड़ी को तोड़ना पड़ेगा देह वासना लोकवासना शास्त्र वासना शास्त्र वासना माने कुछ भी न पढ़े तब भी ज्ञान नहीं होगा माने जो आत्मज्ञान संबंधी जो शास्त्र हैं उनसे अतिरिक्त तो शास्त्र क्योंकि ईश्क के बिना तो आत्मज्ञान होगा नहीं आपको ये तो चाहिए जिससे आप अपने स्वरूप का पहचान होना है माने उपनिषद संबंधी जो शास्त्र है वो तो चाहिए आपको उसके बिना तो होगा नहीं किन्तु अन्य शास्त्र शास्त्र बहुत है कमाने खाने के लिए दुनिया के शास्त्र बनाए गए हैं उन शास्त्र की जो वासना है वो भी खतरनाक है तो जो अस्माद विमुक्त ये तीनों वासनाओं से जो रहित होगा मुक्त हो गया हो मुक्तिम समुपायती वो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त करता है ऐसा कहा अब कहते हैं ये जो कीचड़ लग गया है कीचड़ लगा हुआ है नाना प्रकार के संस्कार यहाँ भरा हुआ है तो ये कीचड़ को जब तक नहीं हटाएंगे हम अपने आप में नहीं पहुंच पाएंगे कीचड़ हटाना पड़ेगा जैसे अगरू ये काष्ठ है लक जो अगरबत्ती जिसको बोलते हैं वो वही नहीं है ये काष्ठ का नाम है अगरू तो उसको पीस पास करके जला करके वो अगरबत्ती बनाते हैं शीख में बनाते हैं अगरू बहुत सुग, सुगंधी काष्ट है अथवा श्रीखंड चंदन बलयागिरी चंदन बहुत तो सुगंधी होता है किंतु जला जल के संपर्क में पड़ा रहेगा कुछ दिन पानी में पड़ा रहेगा तो क्या हो जाता वहां दुर्गंध आने लगता है दुर्गंध आने लग गया वो दुर्गंधा उसका स्वभाव नहीं है वो निमित्त निमित्तजन्य हो गया जल के कारण से जल में पड़ा पड़ा पड़ा पड़ा सड़ने लगा वो बाहर से तो दुर्गंधी आने लग जाता है अब उसके स्वभाव यदि चाहते हैं जो खुशबू चाहे तो क्या करना पड़ेगा उस स्थिति में घर्षण करके जितने सड़ा हुआ हम सबको बाहर करना पड़ेगा फिर खुशबू मिलेगा भीतर खुशबू है वहां परंतु अभी दुर्गंधी पाई जा रही है किसके संबंध से जल के संबंध से तो उसका एक ही उपाय है घर्षण करो घींचो घीस गीश, घीच के घीस खींच के जितने सड़े हुए अन सड़े बाहर कर दो स्वाभाविक है ऐसे मुक्ति चाहने वालों को कुछ परिश्रम करना पड़ेगा बुद्धि में जो कीचड़ लगा हुआ है ये संस्कार इसको हटाना पड़ेगा तब अपना संस्कार लगेगा ये बोलेंगे समय हो चुका है नहीं रखते तो पूर्णमुगते पूर्णश पूर्णमा पूर्णमेवाशिष्य ओ शांति शांति शांति